शांतिश, शांतिश, शांति शांति वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हुई अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोका जा सकता है अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में से अभ्यास को अभ्यास क्यों कहते हैं इस पर हम विचार करते हैं संसार में जिनको हम आत्मा कहते हैं जीव कहते हैं जीवात्मा कहते हैं प्राणी शब्द से भी प्रयोग करते हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं क्या संसार में सारी आत्माएं एक जैसी हैं हाँ सारी आत्माएं एक जैसी हैं जितने भी प्रमाण हैं सारे प्रमाण ये कह रहे हैं आत्माएं एक जैसी हैं जब सारी आत्माएं एक जैसी हैं तो जो विद्वान हुए हैं महापुरुष हुए हैं, मुनि हुए हैं ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है अपने जीवन को महान उत्तम श्रेष्ठ बना दिया जिन्होंने अपने प्रयोजन को जिसे हम कहते हैं संपूर्ण दुखों से छूट नित्य आनंद मुक्ति को प्राप्त किया है जब उन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आत्माएं सारी एक जैसी हैं और सारी आत्माएं एक जैसी हैं तो उन आत्माओं में रहने वाले जो गुण हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए आत्मा में एक गुण है प्रयत्न गुण जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं जिसके माध्यम से मेहनत करते हैं जिसके माध्यम से उद्यम किया जाता है जब सारी आत्माएं एक जैसी हैं तो उनका जो प्रयत्न गुण है वो प्रयत्न गुण भी एक जैसा है और जिन महापुरुषों ने ऋषियों ने महर्षियों ने अपने जीवन को पूर्ण किया है इस संसार में आने का जो प्रयोजन है उसको पूर्ण किया है इसी प्रयत्न गुण के माध्यम से इसी प्रयत्न के माध्यम से जैसा पुरुषार्थ उद्यम उनको करना चाहिए था वैसा ही उद्यम पुरुषार्थ उन्होंने किया है इसलिए उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया महान बनाया उत्कृष्ट बनाया और वही प्रयत्न गुण हमारे में सबके अंदर है जिस प्रयत्न को लेकर के उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है वही प्रयत्न उस जैसा प्रयत्न हम सबके अंदर विद्यमान है उन्होंने वेद के अनुसार जो प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा इस पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि सबसे पुरानी कोई पुस्तक इस संसार में थी है तो वो वेद है उससे पुरानी कोई पुस्तक नहीं है और उस वेद के माध्यम से चलकर उन ऋषियों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है और उसी वेद में यह स्पष्ट किया जाता है आत्मा के प्रयत्न के बारे में बताया जा रहा है जो आत्मा के अंदर प्रयत्न है वो किस प्रकार का प्रयत्न है और उस प्रयत्न के माध्यम से मनुष्य क्या कर सकता है और क्या किया है और क्या करेगा वेद कहता है ओम क्रतोस्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर यह यजुर्वेद का मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आत्मा के लिए स्पष्ट कहा है ओम क्रतोस्मरा वेद कहता है ये मनुष्य तुम क्रतु हो तू प्रयत्नशील हो तुझ में प्रयत्न है और अपने प्रयत्नों को पहचानो जानो समझो ओम क्रतोस्मरा तू क्रतु है तुझमें में क्रतुत्व है कर्म करना तेरा स्वभाव है तू कर्म किए बिना नहीं रह सकता जब तक तुम हो तब तक प्रयत्न है और जब तक प्रयत्न है तब तक कर्म निरंतर करता जाएगा इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता बिना जानकारी प्राप्त किए नहीं रह सकता बिना भक्ति उपासना किए नहीं रह सकता ज्ञान कर्म और उपासना इन तीनों के बिना कोई भी आत्मा नहीं रह सकता या तो वो ज्ञान प्राप्त कर रहा हो अथवा कर्म कर रहा होगा और ज्ञान और कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो उपासना भक्ति किसी ना किसी का भोग कर रहा होगा खाली नहीं रह सकता क्योंकि खाली रहना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है आत्मा निरंतर यत्न करता रहता है प्रयत्न करता रहता है पुरुषार्थ शील रहता है क्यों क्रतोस्मरा वेद कहता है तू तो क्रतु हो तू अपने क्रतुत्व को पहचानो जानो समझो कि मैं एक प्रयत्नशील हूं मैं एक आत्मा हूं मुझ आत्मा का स्वभाव है प्रयत्न करना मैं बिना प्रयत्न किए बिना उद्यम किए नहीं रह सकता इसलिए वेद कहता है तू क्रतु हो क्यों परेशान होते हो क्यों हताश निराश होते हो यत्न करो ना प्रयत्न करो मेहनत करो उद्यम करो जिस उद्यम को जिस पुरुषार्थ को ऋषियों ने किया है जिस पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया श्रेष्ठ बनाया संसार को एक दिशा दी मार्गदर्शन किया जिनके माध्यम से आज हम इस स्थिति में हैं आज जितने सुख हमको प्राप्त हो रहे हैं उन ऋषियों के कारण से हो रहे हैं जिन्होंने हम पर महान उपकार किया है उन्होंने उद्यम किया है मेहनत किया है पुरुषार्थ किया है क्रदोस्मरा तू अपने कृतुत्व को स्मरण कर वेद कहता है क्लिबे स्मरा क्लिब का अर्थ है सामर्थ्य आत्मन तू अपने सामर्थ्य को पहचान तुझ में सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य को अपना करके ऋषियों ने महापुरुषों ने अपने प्रयोजन को पूर्ण किया है उस तुझ सामर्थ्य को पहचान तुझ में बहुत सामर्थ्य है क्यों अपने आप को यह मानते हो कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य सभी में है कोई अपने सामर्थ्य को पहचानता नहीं है तो वो समझता है कि मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जब कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है कुछ ऐसा विरला कर्म करता है ऐसा श्रेष्ठ कर्म करता है ऐसा उत्तम पवित्र कर्म करता है उसको देख करके सुन करके जान करके आदमी कह उठता है उसने किया वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है वेद कहता है तू अपने सामर्थ्य को पहचान सामर्थ्य तो मैंने सबको दिया भगवान कहते हैं परमेश्वर ये कहते हैं हे आत्मन सामर्थ्य तो मैंने सबको एक जैसा दिया एक समान दिया सामर्थ्य तो सामर्थ्य है तू उस सामर्थ्य को पहचान तुझ में वो सामर्थ्य है ऐसा कैसे कह कै सकते हो मुझ में सामर्थ्य नहीं है तूने अपने को जाना ही नहीं अपने को पहचाना ही नहीं इसीलिए तू ऐसा कह रहा है मुझ में सामर्थ्य नहीं है वेद कहता है क्लिवेस्मरा, तू अपने क्लिब रूपी सामर्थ्य को पहचान तुझ में बहुत सामर्थ्य है इतना सामर्थ्य है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ इस संसार में जिसके लिए तू मनुष्य बना है जिस उद्देश्य के लिए प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक तू सोचता है विचार करता है जिसको पाने के लिए जो निरंतर मेहनत कर रहा है तू समझ ले में उसको पाने का सामर्थ्य है यह हो नहीं सकता कि उसमें सामर्थ्य है और तुझ में नहीं है यह कैसे संभव है सामर्थ्य तो सभी के अंदर विद्यमान है इसलिए कहता है क्लिवेशमरा तो अपने सामर्थ्य को पहचानो जरा और वेद यह भी कहता है कृतम स्मर कृतम तूने जो किया है ना उसको स्मरण करो वेद कहता है ऋषि कहते हैं महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं हमारा जन्म यही पहला जन्म नहीं है हमने पहली बार जन्म लिया हो ऐसा नहीं है न जाने कितने बार जन्म लिए होंगे और न जाने कब तक जन्म लेते रहेंगे इसका प्रारंभ नहीं हुआ अनादि काल से प्रवास से अनादि काल से हम जन्म लेते हुए आ रहे हैं और अनंत काल तक जन्म लेते रहेंगे हम सदा से थे आज भी हैं और सदा रहेंगे जब हम सदा से थे आज भी हैं तुम सदा से मेहनत करते हुए आ रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है कृतम स्मरा अपने किए हुए को स्मरण करो ना क्यों हताश होते हो निराश होते हो अनादिकाल से जन्म लेते हुए हम हारे क्या आज तक हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया वो उद्यम नहीं किया जिस उद्यम को हमें करना चाहिए ऐसे कैसे हो सकता है इतना सामर्थ्यहीन नहीं है हम जब उन्होंने किया है तो हमने भी किया है कृतम स्मरा अपने किए हुए को स्मरण कर परेशान क्यों होते हो तेरा कल्याण हुआ था तूने उस स्थिति को प्राप्त किया था नजा ने कितने बार प्राप्त किया था कृतम स्मरा उस किए हुए को स्मरण कर नाधिकाल से जन्म लेते हुए आ रहे हैं तो कभी ना कभी हमने मुक्ति को प्राप्त किया है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है कब से जन्म लेते हुए आ रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं अरबों नहीं खरबों नहीं आप अनगिनत जन्म ले चुके हैं उन जन्मों में कभी ना कभी मुक्ति को प्राप्त किया किया है अवश्य किया है। और उसको पाकर के जान करके समझ करके उस स्थिति को पा, पा लिया है उस आनंद को उस परमानंद को भोग लिया है इसीलिए तो ऐसे परमानंद को भोगने की आज इच्छा रखते हैं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो तो आज कैसे कर सकते कृतम स्मरा किए को याद कर क्यों हताशा में निराशा में जाते हो क्यों नकारात्मक जीते हो उस सकारात्मक को भी जानो पहचानो नकारात्मक में जीना मत सोचो नकारात्मकता में जीने की चिंता मत करो हां हमारे जीवन में नकारात्मकता भी है तो इसके साथ साथ सकारात्मकता भी है हमने गलत किया है किया होगा लेकिन हमने ठीक भी किया है उचित भी किया है उत्तम भी किया है क्यों उस नकारात्मकता में रहेंगे हम जीवन के दोनों पहलू हैं। सिक्के के एक पहलू को नहीं देखना कभी भी जीवन में वही मनुष्य उन्नत होता है उत्कृष्ट होता है श्रेष्ठ होता है जो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है इसलिए नकारात्मक तो नकारात्मकता को जहां हम देखने की चेष्टा कर रहे हैं वहां सकारात्मकता को भी देखने का प्रयत्न करना है सब कुछ ना नहीं है सब कुछ हां नहीं है हमारा ये तो जीवन है, संसार है इस संसार में कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है बुरा जो हुआ सो हुआ आगे अच्छा होगा कृतम स्मरा अपने किए हुए को स्मरण करो याद करो हमने बहुत कुछ किया है मेरा भूतकाल बहुत उज्जवल था इस बात को समझ करके चलो मेरा भूतकाल उज्वल था कृतम स्मरा और याद रखना जब मेरा भूत उज्ज्वल था तो मेरा भविष्य भी उज्ज्वल रहेगा ये कैसे हो सकता मेरा भूत उज्जवल था तो भविष्य उज्ज्वल ना होगा उज्जवल होगा अवश्य होगा जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कृतम स्मरा वेद के अनुसार यह एहसास करता है मेरा भविष्य उज्ज्वल था तो मेरा भूत भी उज्जवल भूत उज्जवल था तो भविष्य उज्जवल होगा और दोनों उज्ज्वलता को सामने रखते हुए जब व्यक्ति विचार करता है भूत उज्ज्वल था भविष्य उज्ज्वल रहेगा बस मेरे को करना क्या है वर्तमान को वर्तमान को उज्जवल करना है बस जब यह विचार व्यक्ति के मन में आता है तो हताशा से निराशा से कभी युक्त नहीं रह सकता क्योंकि उसको पता है कि मेरा भूतकाल बहुत उज्ज्वल था तो भविष्य भी उज्जवल रहेगा क्योंकि क्लिवे मैं अपने सामर्थ्य को पहचानने लगा हूं जिस दिन व्यक्ति अपने सामर्थ्य को पहचानता है उस दिन उसको यह एहसास होने लगता है कि हाँ मेरा भविष्य उज्ज्वल रहेगा भविष्य भी उज्जवल रहेगा भूत उज्जवल था तो बस केवल वर्तमान को ही तो उज्जवल करना है इसलिए वो वर्तमान को उज्जवल करने के लिए यत्न करता है उद्यम करता है पुरुषार्थ करता है क्योंकि उद्यम करना पुरुषार्थ करना आत्मा का स्वभाव है आत्मा कभी अपने स्वभाव से रहित तो नहीं हो सकता इसलिए इस बात को समझना है अपने प्रयत्न गुण को एहसास करना है कि मुझ आत्मा में प्रयत्न है प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वरूप है और दुनिया में जितनी भी आत्माएं है उन सभी आत्माओं में प्रयत्न एक जैसा है जब प्रयत्न एक जैसा है तो जिसने भी उत्तम किया है उसके अनुरूप मैं भी उत्तम कर सकता हूं ओम अंतर शम शान पृथ्वी शाम श्रे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रि क्षमा शांतिरे शाति शांति शांति